ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमें पूर्णश पूर्णमा पूर्णमे वशिष्य अध्याय छब्बीसवें श्लोक तक तो इंतजार हो गया और सत्ताईसवें श्लोक के लिए अवतार देते हैं ठीक है उत्तर ग्रंथम अवतार युतम व्यवहितम प्रतम कहते हैं। आगे का ग्रंथ जो अट्ठाईसवें श्लोक सत्ताइसवें श्लोक दे है उसके अवतार देते हुए भूमिका देते हुए व्यवहितम प्रतम सूचे व्यवधान दे, युक्त संबंध आगे के श्लोक का कहना चाहते हैं पूर्व श्लोक के साथ नहीं या वो जाए कि इनके नहीं है पूर्व में पूर्व में जो श्लोक आया था तेईसवें श्लोक एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुण सह सर्वथा वर्तमानों की नफर को जो भी आएगी श्लोक उस श्लोक के साथ सम्मानता है वो दोबारा वो जन्म नहीं लेगा कहा था उसका जन्म नहीं होगा प्रकृति अंश और पुरुष अंश दोनों को जो जानता है प्रकृति को केवल कार्य के सहित गुणों के सहित और कार्य के सहित वो अज्ञान और अज्ञान के कार्य से दोनों को समझता है जो जानता हो पुरुष को भी जानता हो आत्मा को भी जानता हो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा यह कहा था वहां एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम तो बुरैस सर्वदा वर्तमानों की न सभूय भी जाए थे न अभिजाए थे कहा था दोबारा उसका जन्म नहीं होगा ये कहा था भी ले रहा है उसके साथ उस श्लोक के साथ आगे आगामी श्लोक का संबंध है संबंध सर्वेश्वतेश्वि स्तंभ परमेश्वर उसका है उसका संबंध पूर्व के साथ तेरहवें श्लोक के साथ है तेईसवे श्लोक न स्वयोग विजाई इति ये जो कहा गया था तेईसवें श्लोक में समय दर्शन फलम सम्यक ज्ञान का फल है भविष्य में जन्म नहीं होना आत्मज्ञान का फल भविष्य में जन्म नहीं होना सम्यक दर्शन फलम सम्यक दर्शन आत्मज्ञान है उसका फल जन्माभाव भविष्य में जन्म का अभाव यही फल है उसका अविद्यादि संसार और बीज जो आगे सीधा सिद्ध जन्माभाव तो नहीं होगा आत्मज्ञान से संवेद ज्ञान से क्या होगा अविद्यादि जो बीज है जन्म के बीज संसार के बीज अविद्यादि हैं अविद्या के संस्कार यही है बीज जिसके कारण अज्ञान और ज्ञान के संस्कार के कारण से आगे जन्म होता रहता है क्योंकि अज्ञान और से देहात में आत्मबुद्धि हो रही है उसी का परिणाम आगे भी जन्म होना है जो पहले कहा था भी थे कहा हुआ था कैसे श्लोक में जन्म अभाव भाभी जन्म उसका नहीं होगा कहा था किसको कहा था एवं वित्ती पुरुष हम प्रकृति में जो ऐसा कहा था जो व्यक्ति उस पुरुष को जानता हो प्रकृति के गुण के सहित प्रकृति को भी जानता हो कार्य के सहित किसी प्रकार की इष्टा के साथ व्यवहार जैसा भी करे उसे प्रशंसा के लिए कहा उस भी करें नष्बो उसका जन्मने वो कहा था उसके साथ आगामी श्लोक का संबंध है ये है तो नीजा सम्यक दर्शन फलम सम्यक दर्शन का फल होता है जन्माभाव पूर्व में कहा था जन्माभाव बोला हुआ है तो अविद्या अविद्यादि संसार बीज विवृत्ति द्वारा न सीधा सीधा जन्माभाव तो नहीं समय ज्ञान का फल सम्यक ज्ञान से क्या होगा अविद्या और आदि से संस्कार जो जन्म का बीज था तो बीज की निवृत्ति के माध्यम से माने अज्ञान और अज्ञान के संस्कार के कोई बीज है जन्म के लिए भविष्य के जन्म के लिए उसका निवृत्ति के द्वारा तो ज्ञान होने पर स्थिति होगी निवृत्ति के द्वारा जन्माभाव उक्त फलम जन्माभाव उक्त है, जन्मा है। तो सम्य ज्ञान का फल जन्माभाव अज्ञान अज्ञान के कार्य उसके निवृत्ति के बातें सम्यक ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश अज्ञान का कार्य स्वतःनाश कार्यनाश कार्यनाश तो स्वतः होने से आगे जन्माभाव नहीं होगा जन्म था अज्ञान के कारण था ये कहा पूर्व जन्म कारण से अविद्यामित्त का क्षेत्र क्षेत्र के संयोग रहते हैं जन्म का कारण क्षेत्र और क्षेत्र का संबंध है संयोग है औपाधिक संबंध आविद्यक संबंध शरीर में एकता और यही आवित संबंध जन्म का कारण क्या अविद्या जिसमें निमित्त कारण हो मुख्य होता है यह क्षेत्र क्षेत्र का संयोग अविद्या निमित्त होने से क्षेत्र क्षेत्र के संयोग बना हुआ आत्मा है, है जन्म के कारण बना हुआ का का। तो है आत्मा अनात्मा की एकता हो रखी जन्म के कारण बना हुआ है क्या निमित्त है अविद्या निमित्त निमित्त बना हुआ है अविद्यामित्तम क्षेत्र क्षेत्र समयोग अविद्यामित्त जिस क्षेत्र क्षेत्र संयोग के उसको कहा अविद्यामित अज्ञान के कारण क्षेत्र क्षेत्र संयोग बांधता है संबंध बांधता है मैं मनुष्य हूं इत्यादि बुद्धि में है अज्ञान के कारण अतः तस्या विद्या उस अविद्या का समाप्त कर रहा है वो अतः तस्या विद्यावर्तकम उसकी अनिवृत्ति करने वाला कौन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान आत्मज्ञान उक्तम अभी पूर्वम कहा कई जगह पर कहा उक्तम अभी पूर्व में कहा हुआ है सम्यक ज्ञान अविद्या का निवर्तक ज्ञान कहने पर भी पुनः शब्दांतरण बच्चे थे सूक्ष्म विषय है इसके शब्दांतर से फिर हुई अविद्या का ज्ञान को ही कहते हैं पहले कहा हुआ है उत्तम अभी कहा पूर्व में कहने पर भी कहा हुआ होने पर भी पूरा फिर शब्दांतरण होते थे शब्द बदल करके उसी को बोलते हैं समय ज्ञान के बारे में बोलते हैं उसका फल भी बताएंगे समय ज्ञान का फल माने पहले तो कहा था न सबूय भिजाए नहीं यह सब अंतर बोले समम सर्वेशभूत सूत स्तंतम परमेश्वरम विनस्यत स्विण संतम यप्यत सप्य बोलेंगे शब्द बदल देंगे विषय वही है समय ज्ञान का फल पुनर्जन्माभाव ठीक है अविद्या माने अनादि अनिर्वाच्य अज्ञानम मिथ्या ज्ञानम अविद्या सद से अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान को लेना जो अनादि काल से चल रहे निर्वचन सत्य ना असत्य सदस्य निर्वचन नहीं हो सकता जिसका अनिर्वाच्य है वो ऐसे अज्ञान मिथ्या ज्ञानम मिथ्या ज्ञान है झूठा अज्ञान है वो तत्सस्कार अविद्या आदि से लेना है एक तो बुला ज्ञान लेना है एक मिथ्या ज्ञान शरीर आदि में आत्मबुद्धि वाला ज्ञान ले रहा है उसका संस्कार तो आदि शब्द अर्थ अविद्यादि में आदि शब्द से ये लेना है भाष्य अविद्यादि संसार बीज द्वारा ने कहा था वह आदि से ये लेना है अविद्या शब्द से अनादि अनिवाज्य ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है और उसका संस्कार पथ संस्कार उसका जो संस्कार है इसको आदि शब्द से लेना यह का नि, कहा यह सबकी निवृत्ति होगी सम्य ज्ञान के द्वारा ही कहना है संसार का कारण था ये अभिव्यादि बीज निवृत्ति के द्वारा जन्माभावुक्त कहां कहा तेईस श्लोक में कहा था नीका वो कहते हैं व्यवहितम अनुदय अव्यवहितम अनुपदी ये तो व्यवधान का पूर्वक संबंध पता है इस श्लोक का आगामी श्लोक का व्यवधानपूर्वक कहा था अभिसंबंध का और अब संबंध भी पूर्व श्लोक के साथ संबंध भी होता है क्षेत्र क्षेत्र के, तो के, के साथ भी संबंध है तेईस के साथ आगामी सत्ताईस श्लोक का संबंध दिखाया अब छब्बीसवें श्लोक के साथ भी संबंध है इसके सत्ताईसों का व्यवहित जो विविध संबंध का अनुवाद करके पूर्व में जो विभाग युक्त था तेईसव श्लोक के साथ इसका संबंध दिख रहा था अब व्यवहित अनुमति तक व्यवधान रहित साक्षात् सम्बंध पूर्व अनुवाद करते हैं कहा जन्म इत्यादि का रचा अविद्या का क्षेत्र के संयोग क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात्ती भरत कहा हुआ है जो कुछ भी पैदा होते है प्राणी संसार में क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से होते हैं मतलब जड़ चेतन मिलकर के ही होते हैं अव्यवहित संबंध यही है पूर्व जो उसी को बताया गया यही कहना जन्म कहा जन्म कारण तो जन्म के जो कारण है अविद्यामित्त का क्षेत्र अविद्या जिसमें निमित्त कारण है अविद्या के कारण क्षेत्र क्षेत्र का संबंध दिखता है यहाँ शरीर के साथ एकात्मा क्या है अज्ञान के कारण यही तो है अविद्या है जिस क्षेत्र क्षेत्र के संयोग में यही समास है अविद्यामित्तक में उक्त कहा ठीका में कहा व्यवधान अव्यवधान दो प्रकार के संबंध दिखाया सत्ताईसवें श्लोक के लिए व्यवधान है न सिभू भिजाए थे तेईसवें श्लोक से संबंध है और और आगे क्षेत्र क्षेत्र के संयुक्त विधि भर धर्म का हुआ है छब्बीसवें श्लोक के साथ भी संबंध है इसका क्यों अविद्या क्षेत्र क्षेत्र के संयोग यही है जन्म का कारण तादात्म्य होने से आगे जन्म यही है व्यवधान अव्यवधान अव्यम सर्व अनर्थों का कारण यही है बस क्षेत्र क्षेत्र के समय है जड़ चेतन के जो ग्रंथी बोलते हैं तादात तादात्म तो कहते हैं यही है अनर्थों का कारण शरीर में आत्मबुद्धि होना यही है व्यवहार अव्यवधान दोनों प्रकार के संबंध व्यवधान पूर्वक और अव्यवधान पूर्वक संबंध दिखाए सर्व अनर्थ मूलत्वात संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण यही है क्षेत्र अक्षेत्र के समय देहात्म बुद्धि तादात्म्य यही है अनर्थों का कारण मूलत्वात अज्ञान जो अज्ञान है ना संपूर्ण अनुर्थक निवृत्ति के जनक का जनक है सर्व अनुस का मूल कारण है क्या होने से ज्ञान संविज्ञान उस ज्ञान का निवृत्ति करने वाला तो वालों ज्ञान यथार्थ ज्ञान आप क्षेत्र से क्षेत्र के भिन्न भिन्न भिन ज्ञान यह क्षेत्रांश अलग क्षेत्र के अंशांत यह ज्ञान होगा संविज्ञान कर्तव्य संविज्ञान को कहना चाहिए इसलिए अगले श्लोक में संविज्ञान कहना चाहेंगे यथार्थ ज्ञान क्या है अतः इसलिए कहा अतः संपूर्ण जो अनसों का मूल कारण है जड़ है अज्ञान अपना अज्ञान यही है मूल कारण उसी के निमित्त से, से शरीर में तादात्मक बुद्धि होती है क्षेत्र क्षेत्र के समय तभी होता है अज्ञान के कारण होता है तो ये मूल अज्ञान को हटाना है इसके लिए आगे का स्लोक है समम सर्वेश भूत सूत स्तंभम परमेश्वर इत्यादि आने वाला है अतः इसलिए कहा अतः तो अन्य दस्य अविद्यात में समय दर्शन और समय दर्शन में उत्तम होती पूर्व में भी कहा अविद्या का निवर्तक समय ज्ञान है ये बार बार कहा हुआ है फिर भी विषय सूक्ष्म है कहां उलझन पड़ जाए कोई पता नहीं कहां तादाद बहु जाए फूल शरीर से कोई अपने को पृथक करवी ले विचार से सूक्ष्म शरीर में है फंस जा पता नहीं जो सत्र तत्वों में कहा फंस जाए वहां से भी निकल तो कारण शरीर में फंसने की संभावना है की संभावना है तो तीनों शरीरों से चार अपने को अलग करना है जैसे से उसके तूल को अलग करना होता है सावधानी से यहां भी सावधानी से अपने को पृथक करना है बोल रहा है इसलिए अविद्या का निवृत्ति करना है इसे आगे का तो श्लोक कहें कहा तस्य असंकृत उत्तर समय ज्ञान तस्वीर समय ज्ञान से बार बार कहा पूर्व में गीता में यही तो बोलते आए ना समय ज्ञान की चर्चा हुई आत्मज्ञान की चर्चा होती रही तस्कृत उत्तर तब उक्ता प्रवृत्ति वृथा फिर जिसका विषय पहले कह दिया उक्ता अर्थों में प्रयोजन वैसे जिसका प्रयोजन अर्थ बता दिया विषय बता दिया है समय ज्ञान का फल संसार का भाव जन्माभाव बताया हुआ है तो फिर उसके लिए जो तो कहे गए विषय में दोबारा कहना प्रवृत्ति झूठी वृथा है व्यर्थ है क्यों फिर प्रवृत्ति करना उसी के लिए क्यों कहना पिस्तपेशन होगा इसका इतिहास कर बोलते हैं बाबा विषय अति सूक्ष्म है समय ज्ञान होना आत्मा को ठीक ठीक समझना इतना सरल नहीं है अति सूक्ष्मार्थ से अति सूक्ष्म विषय है सूक्ष्म विषय का शब्द भेद में पुनः पुनर्वचन अधिकारी भेदानुग्रहाय पत्थर शब्द भेद से बार बार बोला शब्द भिन्न भिन्न शब्द के द्वारा बार बार कहना उसी को कहना सूक्ष्म विषय वाला जो ज्ञान है आपका सूक्ष्म है अति सूक्ष्म है उसको विषय करने वाला जै ज्ञान है उसका शब्द भेद के द्वारा शब्द बदल करके पुनर्वचन दोबारा कहना जो पूर्वक कहने पर भी दोबारा कहना अधिकारी भेजे न उत्तम अधिकारी के लिए तो हो गया एक ही बार कहने से हो गया जो मध्यम अधिकारी होगा मंद अधिकारी होगा उसको तो बदल बदल के मैं शब्द बदल बदल के बोले से कहीं ना समझेगा जैसे घाटा बोला नहीं समझा अरे घाटा बने कल असम आएगा परिभाचक शब्द है बदल बदल के बोलना सेतु तो केतु की के कहानी है छात्रों के से अपने चष्टा त्याग इतना विद्वान है वो उसको भी नौ बार दृष्टान्त बदल बल के नौ बार कहना पड़ा वही आत्मज्ञान को बताए तत्व वही कहना है नौ बार कहना पड़ा क्षेत्र जैसा व्यक्ति को बुद्धाल बताया है तो अति सूक्ष्म विषय है तक पकड़ में आना मुश्किल है क्यों तो थूल ग्रहण की बुद्धि हो रखी है अनादिकाल से थूल वस्तु का ग्रहण करने की बुद्धि रखी है तो यादव उपासना के द्वारा पैने की हुई बुद्धि होगी वही बुद्धि को द्वारा पकड़ा जा सकता है इसलिए अति सूक्ष्म विषय है इसलिए शब्द भेदेगा शब्द बदल बदल करके पुनर्वजन दोबारा कहना अधिकारी भेदानुग्रह अधिकारी एक ही प्रकार के अधिकारी है ही नहीं उत्तम अधिकारी के लिए तो एक बार कह दिया हो गया किंतु मध्य अधिकारी लिए दो चार बार कहना होगा मंद अधिकारी बहुत और कहना पड़ेगा बोलते बोलते समझाते समझाते समझेगा शांतों के बने से दृष्टान्त इसके लिए उनके अनुग्रह करके कर, अधिकारी भेद अनुग्रह करना होता है सबके लिए एक ही प्रकार उपदेश नहीं हो पाता किसी को बार बार समझाना पड़ता है कोई एक ही बार में समझ जाता है इसे मान करके कहा उक्तम अभी कहा था उत्तम अभी कहा तो है समविज्ञान के कहा छोड़ा नहीं कोई कहा पुनः शब्दांतरण उच्च कहा फिर सब, अन्य शब्दों के द्वारा तो कहा जाता ना जाने किस शब्द में पकड़ ले वो शब्द बदल करके बोल रहा है ये कहना है पटो श्लोक समं सर्व भूतेषु ठ पर विनश्यं यश्यति सश्य ूते विनश्य विनश्यं यहां भूतेषु पर सम ठरम संपूर्ण पविती भूता जितने भी जड़ेतन वर्ग है सारे के सारे में संसार बोलते हैं जड़ चेतन वर्ग जितने भी है संपूर्ण में चराचर में समम तिष्टतम परमेश्वर सर्वेश भूतेशु संपूर्ण मान जितने भी भूत हैं भूतवाणी भवंधित भूताणी जो सब तो अस्तित्व तो पार है जो वर्तमान में है ये सब में समान रूप से रहने वाला एक ही परमेश्वर है परमेश्वर बिंद नहीं है एक ही है समम तिषंतम परमेश्वरम कहा समम तिष्टतम सर्वेशु भूतेशु संपूर्ण भूत में समान रूप से रहने वाले जो परमात्मा है विनश्यत्सु अविनश्यतम जो भूत कैसे हैं भूतेशु विनश्यसु विनाशी भूत है वो भूतों भूतेषु में है विनस्यसु भूतेशु विनाशी जो भूत है उनमें अविनश्यम तिष्टम परमेश्वरम समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ट परमेश्वर है अविनश्यतम परमेश्वरम उसका अवेदन है सारे भूत तो जितने भूत हैं सब विनाशी हैं उनमें विनाश न होने वाले अविनाशी जो परमात्मा को जो देखता है या पश्च्य जो जानता है संपूर्ण एक ही परमात्मा सर्वत्र है और ये विनाशी है भूत और वो अविनाशी है ऐसा जो जानता है या पश्च्य ऐसा जो जानता है माने देखता है माने जानता है, है, है अनुभव लाता है ऐसा अनुभव होता है कब होगा शास्त्र आचार्य के उपदेश के पश्चात ज्ञान होगा सीधा सीधा नहीं होगा एकाएक नहीं होगा शास्त्र के माध्यम से आचार्य है तो समझ जाएगा सारे एक ही परमात्मा है जो शास्त्रा ही बोलता है एकोदे व सब भूत बूढ़ा शास्त्रा ही बोलता है सारे भूतों में छिपा हुआ एक ही आत्मा है अनेक आत्मा नहीं है ये शास्त्र बोलता है उसके आधार पर गुरु ने बता दिया वो समझ गया यही होता है तो यह पश्चिद जो ऐसा जानता है समझता है सब पश्यत देखने वाला वही है जानने वाला वही है बाकी सब अज्ञानी है किसको जानता है सर्वेशु भूतेशु विनशतु अविनश्यंतम समम तस्तम परमेश्वरम या पश्यत ऐसा सारे भूत जो विनाशी भूत हैं तो उनमें अविनाशी जो परमात्मा है सब में एक ही परमात्मा बैठा है ऐसा जो समझते हैं एक ही परमात्मा है समझने वाले या ऐसा जो जानता हो सब पश्च्य वही देखता है वही जानता है ऐसा उपलब्ध करने वाला उपलब्ध करने वाला ज्ञान उसी को है अन्य को नहीं ज्ञान कहना है ठीक है महेश सर्वत्र परस्य एकत्वात उसमें कोई भेद नहीं है परमात्मा एक ही है सर्वत्र जड़ चेतन वर्ग जितने भी है सब में एक ही परमात्मा है परमात्मा सब में रहता है एक ही परमात्मा रहता है सर्वत्र माने परश्य एकत्व सभी शरीरों में सभी प्राणी मात्र में चराचर जैसे में एक ही परमात्मा है सर्वत्र परमात्मा एक ही है आत्मभेद नहीं है न उत्कर्ष पर उत्कृष्टता भी नहीं अपरकर्षता भी रही है, नहीं है छोटे बड़ा पदा नहीं है समम सर्वत्र बराबर है एक ही परमात्मा है सर्वत्र बराबर है बराबर एक ही परमात्मा है वहां भेदभाव नहीं है उत्कर्ष अपर्षवत्म न कहा उत्कर्षता भी नहीं है अपकर्षता छोटे बड़े पुना नहीं है वहां ज्यादा कम नहीं है सारे भूतों में एक ही परमात्मा व्याप्त है एक ही परमात्मा है तृष्ठमतम परमेश्वर का ऐसे विराजमान जो परमात्मा है उनको जो देखता मैं जो जानता है परमा एक ही है परमात्मा एक ही है ऐसा समझता हो एकाक ने समझ पाएगा शास्त्र के माध्यम से ही समझेगा शास्त्र में ऐसी चर्चा है तो सु भूत कैसे बिराशी है और परमात्मा पर कैसे अविनाशी है कितने भूत आए गए पता ही नहीं चलते रहे आते गए चलते गए वो जो ज्योगा हो है एक ही है उसको जो जानता है वही जानता है कहा हुआ है यही है समम इत्यादि कावास में समम मान निर्विशेषम कोई विशेष नहीं इसमें ज्यादा इसमें कम ऐसा परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं है कोई भी हो सुनी चाहे सुपा कैचा पंडिता समदर्शिना पहले बोल के आए पंचवाध्याय में विद्या भी संपन्न नहीं ब्राह्मणी को व्यस्त नहीं सुनी चाहे सुपा के जब पंडिता समदर्शिता समदर्शी माना परमात्मा का समता दर्शन वाला ऐसा होता है माना जाति भेद से भेदभाव नहीं मानते हैं उसने तो नहीं एक ही है मानने वाला ही वास्तव में पंडित होता है वो यही कहना है माने निर्विशेष बोलती है विशेषता नहीं परमात्मा समान है सब में बराबर है कार्यभूत में समान में बराबर है तिष्टंतम स्थिति गुरुबंतम सब में स्थिति है परमात्मा की छोटे बड़े जितने में ऊंच जितने भी सौराश लाखी होनी सब में समान स्थिति में परमात्मा है तिष्ट स्थिति में सब के शरीर में विद्यमान है होते हुए रहने वाले परमात्मा वह कहा, कहा रहते परमात्मा स्वभाव से सर्वेश भूतेश संपूर्ण भूत मात्र भवंती तो भूत आदि जट क्षेत्र वर्ग जितने भी ये सब है सब भूत है ब्रह्मादि ब्रह्मादि थावर आते से भूत यही है भूत सर्वे भूत है सुखार सबसे ऊंचे देवता ब्रह्मा जी को मानते हैं कृष्टिकर्ता और सबसे नीचे वाला थावर मानी थीर रहने वाले वृक्ष आदि है पर्वतादि है थावरिवन ये सभी में सवार है वो परमात्मा में भेद नहीं है भूतों में भेद दिख रहा परमात्मा भेद नहीं है छोटे बड़े घड़े में पानी भरते दे जल भरेंगे तो छोटा बड़ा पन्ना लगता है उपाधि के कारण वास्तव में वहां भेद नहीं है उस सूर्य में भेद नहीं है समान है वो तो, तो उपाधि छोटी होने छोटा दिख रहा है बड़े होने से बड़े दिख रहा है, है। कुने कहा रहता है परमात्मा ने पिछले सर्व कहां रहा सर्वेश भूतेश ब्रह्मादि थावर ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक वहां प्राणी सुसारे प्राणियों में कम किसको देखता है बैठने वाला कौन संतम परमेश्वर में परमेश्वर यही है कम ये प्रश्न है किसको परमेश्वर जो तो परमेश्वर है परमशासो ईश्वर से परमेश्वर देह इंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्त आप मनो अपेक्षा परमेश्वरग में परम विशेषण क्यों लगाए ईश्वर में तो देह इंद्रिय मन बुद्धि और अव्यक्त वाने अज्ञान इनसे पर है वो इसलिए परमेश्वर कहा सबसे परे होता है वो इसलिए परमेश्वर परमेश्वर कहा गया स्तंभ तो परमेश्वर देह से परे इंद्रिय मानते इंद्रिय से परे मन मन से परे बुद्धि बुद्धि से परे अव्यक्त अव्यक्त से भी परे है और पर आत्मा शब्द भी दिया जीवत्व से भी परे है वो शुद्धा है निर्विशेष है जीवत्व विकल्प आ जाओ का इनकी अपेक्षा करके परमेश्वर कहा उसको स्तंभ परमेश्वर उस परमेश्वर को या पश्यती ऐसा होगा कम सर्वभूतेशु समिष्ठंत परमेश्वर सारे भूतों में ब्रह्मा से लेकर के ठावर तक सारे भूतों में समान रूप से रहने वाले परमेश्वर को यह पश्यती क्रिया जो जानता है वो उपलब्ध करता है हम तो ये ना उपलब्ध करता है वही मैं हूं इस बात से काम विशेष उन भूतों के विशेषण लगाते हैं सर्वेशु भूतेश कैसे है भूत विनश्यतु कहा विनाशी है भूत उसका भूतों का विषय है भूतेशनश सप्तमी दोनों विनश्यतु सप्तमी हैतम है उनका विनाश नहीं है अविनाशी है वो विनाशी भूतों में अविनाशी परमात्मा को देखता है जो एक है परमेश्वर अविनश संतम भूता नाम परमेश्वर अत्यंत वैलक्ष्य प्रदार भूतों में और परमेश्वर में अत्यंत विलक्षणता है एक विनाशी है और एक अविनाशी है अत्यंत विलक्षण है दिन और रात के समान अत्यंत विलक्षणता है यही दिखाने के लिए कहा कथम कैसे कहते सर्वे भी भाव विकारा जनलक्षणों भाव विकारों मूलम देखते देखो जितने भी भाव षड भाव विकार है जायते थे अस्थि वर्धते विपरीत अपनश्यति तो जितने सदभाव विकार होते हैं सब, सब मूल कारण है उत्पत्ति जाएते पैदा होता है तो अस्थिर क्रिया लग जाती है उसके बाद वो कुछ दिन बढ़ता है अपने माध्यम से बढ़ता है उसके बाद में रुक जाता है उसके बाद अपक्षय होना जा विपरिणमत हो गया रुका उसके बाद घटने लग जाता है तो अपक्षीय उसके बाद विनसभाव विकार है कोई भी होगा अंत में विनाश में पहुंचता है मूल कारण है जन्म है जमर से शुरू होता है जायते से शुरू होता है अंत में विनश्यत में जाके परिणाम हो जाता है अंत अंतिम गति होती है सर्वे सामि भाव विकार जितने भाव विकार हैं भाव विकार बोलते हैं इनको जायते अस्थि बरते विपरिणमते अप्रीयते विनश्यति सदभाव क्रिया इस शरीर में भी है सभी में है जो भी जन्म लेने वाला को, को अस्थि बोले लग जाते हैं जायते के बाद अस्थि उसके बाद अपने सीमा तक बढ़ता है वो कोई भी एक सीमा होती है वहां तक तो बढ़ेगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा उसके बाद विपरीन विपरीत होने लगेगा दूरी पर पहुंचने के बाद आगे नीचे गिरने का शुरू होता है विपरीन होते है। उसके बाद अपक्षीय क्षीण होने लग जाता है उसके बाद विनश होता है ऐसा सर्भाव विकार सभी में है सबका मूल कारण है उत्पत्ति जायते वाले मूल कारण है यदि जन्म ही न हो तो आगे कोई होना ही नहीं है कहा सर्वेशा भी भाव विकारो जन लक्षण जो जन्म जनिमन जन्म जन लक्षण भाव विकारो मूलम जन लक्षण जो भाव विकार है उत्पत्ति लक्षण वाला वो मूल कारण यही है यदि उत्पत्ति नहीं है तो जाय, जायती अस्थि भी नहीं बोलेंगे बढ़ते भी नहीं बोलेंगे कोई क्रिया नहीं लगेगी मूल कारण यही है जायते जन्मोत्तर भाविनो अन्य है जो सबके सब जन्म के उत्तर भावी हैं कौन अस्थि बर्दते पिप्रेनते अपति पिनाशति जो पांच है जन्म के उत्तरकाल में है पहला मूल कारण जन्म है उत्तर भावीन अन्य सर्वे का अन्य सर्वे जितने भी हैं वो पांच है जो भाव विकार है जो भाव पांच भाव विकार है बाल वाले हैं सब कहां तक विनाशानता अस्थि से लेकर के विनाश तक जो है उत्तरकालीन है मूल कारण होता है जन्म यहां से शुरू होना है विनाशात पर हो न कश्चित भाव विकार हो भाभा कहते हैं विनाश के आगे कोई फिर भाव का विकार नहीं होगा विनाश होने के बाद वस्तु नहीं रही क्या बिकार होगा विकृत नहीं हो पाता वस्तु ही नहीं रहेगा विनाशात् पर हो विनाश के आगे पश्चात न कश्चित भाव बिकार कोई भी भाव विकार हो नहीं सकता क्यों भाव का अभाव है उस काल में क्या है भाव भाव वस्तु तो नहीं है अभाव भाव का होना है अभाव वस्तु तो है, है? श के बाद में वापस तो नहीं है इसलिए अब ऐसे कोई विकार नहीं होगा यह कहा अब के विनाश के आगे कोई विकार नहीं हो पाएगा यह कहा सती ही धर्म यदि धर्मी हो व्यक्ति हो ये धर्म लगेंगे कौन धर्म जायते आदि धर्म लग रहा है सती ही धर्म धर्मी के होने पर धर्मा भवंती छह धर्म तभी होंगे कोई व्यक्ति हो यह धर्म होंगे वह व्यक्ति नहीं रहेगा वहाँ अंतिम विकार में क्या रहेगा विनाशवाद के आगे धर्मी नहीं है कहां से धर्म आएंगे वह? इसलिए विनाश के आगे कोई भाव विकार होने नहीं सकता वो धर्म ही नहीं है वहां जिसमें सर भाव विकार लग रहा था जायते अस्थि पर्व थे विपरीत अपेक्षति बिहस्पति लग रहा था वो व्यक्ति ही नहीं है धर्मी का अभाव होने भाव विकार नहीं वो सतुषाल में अब विनाश के आगे मान बिनहस्पति के आगे कोई भाव विकार होने धर्म ही नहीं रहा सती ही धर्म धर्मी के होने पर ही धर्माभव धर्म तभी होते हैं अतो अंत्य भाव विकारा भावानुवाद अंतिम भाव विकार के भाव का अनुवाद कर दिया अंतिम भाव विकार का अभाव बताया उसका अनुवाद के द्वारा पूर्व भावी राविका प्रसिद्धा भवती जब विनाश के आगे निषेध कर दिया बिहस् कर दिया पहले वाले भाव विकार निशिध अंतिम के निषेध सबका निषेध सहत कार्य का अपना जो कार्य होगा जैसे जायते आदि जन्मादि कार्य है उसे सब अभाव हो जाएगा अस्थि आदि क्रिया कोई भी नहीं अंतिम भाव विकार के निशा करने तस्मात सर्वभूत ये भूत जैसे भाव विकार में आते हैं सारे भूत उसमें धर्म लगे हुए होते हैं कौन जायते अस्थि आदि धर्म है क्योंकि तो आत्मा में नहीं है धर्म आत्मा में विनश्चेति वाला धर्म नहीं है संतम बोला हुआ है तो विनश्चे धर्म है ही आत्मा विनाश धर्म न होने से आत्मा अत्यंत बिहत यह है विनाश धर्म वाले सारे क्षेत्र जितने भी हैं विनाश धर्म वाले हैं यहां जी छभाव बिगाड़ लग जाता है क्या क्या लगता है यादि लग जाते हैं शरीर में लगते हैं आत्मा भी नहीं ले सकते क्यों अविनश संतम बोला हुआ है मारे उत्पन्न होता तो नाश होता उत्पन्न नहीं है नाश नाश न योग्य करने से उत्पन्न नहीं है कोई भाव विकार नहीं हुआ अत्यंत विलक्षण है आत्मा एक तस्मात सब भूत भूत बैलक्षण सारे भूतों से विलक्षण है आत्मा विलक्षण का है एवं परमेश्वर से एकदम इस प्रकार परमेश्वर सिद्ध हो गया भूतों से विलक्षण सिद्ध हो गया निर्विशेषत्व एक तो परमेश्वर विलक्षण है भूतों से दूसरी बात निर्विशेष है भूत सविशेष है तीसरा भूत अनेक है और ईश्वर एक है ऐसे सिद्ध हो, जा, हो जाता है बैलक्षण में सिद्ध हो जाता है निर्विशेष तो सिद्ध हो जाता है एकत्र सिद्ध हो जाता है आत्मा में इस परमेश्वर में परमेश्वर में आत्मा यह एवं यहम परमेश्वर पश्यती इस प्रकार के परमेश्वर को जो जानता हो सर्वभूतेश समम सर्वेश भूतेशु तिष्ट परमेश्वरम विनश्यु अविनाश्यंतम जो विनाशी भूत में अविनाशी परमेश्वर को जो देखता है मैंने जो उपलब्ध करता है जानता है आपका वादे न जानता है परमेश्वर को अहम तो ये जानता है सब पश्च्य वही देखता है वही जानने वाला कहा पश्चिमी सब पश्च्य बोले वही देखने वाला है बाकी देखने वाले नहीं है अंधे है सब अज्ञानी है ज्ञानी तो वही है जो आत्मा को देखता हो आत्मा को उपलब्धि करता हो अहम तो ये ना उपलब्ध करता हो वही ज्ञानी है बाकी सब अज्ञानी तो है क्या अन्य तात्पर्य है शंका होती है नंद स्वर्गोपी लोग पश्च्य देखते ही वहां यह पश्चिदी सब पश्चिति कैसी बात जो ऐसे देखता है वही देखता है सारे भूतों में एक ही आत्मा है भूत विनाशी आत्मा अविनाशी ऐसा देखता है वही देखता है बाकी हाँ, सब देखता, देखता, देखता नहीं ऐसे तो हो जाए देखते नहीं शंका ये है कि नो सर्गोपी लोग का सभी जन देखते ही है ना रूपाधि दर्शन सभी कर देखते हैं सभी किम विशेषण है ये विशेषण क्यों लगा दिया आप यह विशेषण क्यों स पश्यति यह पश्यती स यह पश्चति विशेषण के सब का जो देखता है वही देखता है ऐसा बोलो विशेषण जो यह पश्चाती विशेषण है सपश्चती के लिए क्यों सभी तो देखते ही हैं अंधे तो कोई है नहीं ये सबका सत्यम सिद्धांत ठीक है देखते हैं लोग उल्टे देखते हैं बात देते हैं उल्टा देखते हैं सारे आत्मविता ही सही देखने वाला है बाकी सब विषय देखने वाले उल्टे देखने वाले हैं देखते तो है यही कहना सत्यम ठीक है आपका कहना ठीक है विशेषण व्यर्थ दिख रहा है या पश्चिता विशेषण व्यर्थ दिख रहा है सभी लोग देखते ही और सत्यम पश्चिमी देखता तो है किंतु अन्य भी देखते हैं किंतु विपरीतम पश्चिति विपरीत देखते हैं जो देखने वाले को नहीं देखते अंधे को देखते हैं यही विपरीत देखते हैं विपरीतम पश्च्य अतो विशेष इसलिए विश्लेषण लगा दिया क्या यह पश्च्य विशेषण सब पश्च्य वही देखता अन्य देखने व वाले विपरीत देखते हैं सही नहीं देखते सैव पश्य पश्य अतो विष्णती सैव पश्यती इसलिए कहा कि वही देखता है करके विशेषण लगा दिया देखो भाई एक तिविर रोग लगा आंख में जिस व्यक्ति का वो भी चंद्रमा को देखता है किंतु अनेक देखता है क्या देखता है एक नहीं देखता चंद्रमा कितने हैं वास्तव में चंद्र किमी रोग जिसको लग जाए आठ में वो क्या दिखेगा अनेक दिखेगा वो क्या देखता है कि नहीं देखता वो तो वहां एकत्व तो देखने वाला देखने वाला होता है क्या होता है देखा तो देखा। जो अनेकत्व तो चंद्रवा देख रहा है वो रोग के कारण है वो देखने वाला नहीं माना जाता इस प्रकार रोग है अविद्या जब तक अविद्या है तब तक आत्मा में एकत्व तो देखना सब हो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा दिख रहा विद्वान मानते वो भी आत्मा मानते हैं कई रोग हैं अविद्या रोग है जैसे वह रोग के कारण एक चंद्रमा को अनेक दिखता है वास्तव में चंद्रमा एक है कोई रोग हट जाए तो चंद्रमा उसी को भी एक ही दिखेगा जब तक रोग है अनेक दिखेगा ठीक इसी प्रकार यहां भी है अविद्या रोग के कारण अनेकता दिख रही है लोगों को तो वो वास्तव में देखने वाले नहीं है वास्तव में देखने वाले तो ये समम सर्वेश्व भूतेष्तिम तो परमेश्वरम विन सत्यु अभिनय संतम यही इस परमेश्वर को जो जानता है वही जानता है वास्तविकता यही है ये यह कहना है तो पूर्वाधि शंका की थी सभी सब, लोग तो देखते ही है ना फिर विशेषण क्यों लगा दिया यह पश्चिति सब पश्चि क्यों विशेषण है कहा तो सिद्धांत ने कहा सत्यम पश्यती सभी लोग देखते ठीक है, है? किंतु विपरीतम पश्यती लोग जो है ना विपरीत देखते हैं क्यों आत्मदत्ता है विपरीत देखते हैं अतो विश्लेष इसलिए विश्लेषण लगाते हैं सब सैब पस्य। पश्यती वही देखता है करके कहा हुआ है दूसरे नहीं देखते बोला हुआ इसलिए है यथा तिमिर दृष्टि तिमिर दृष्टि ऐसा तिमिर दृष्टि जिसकी है माने रोग युक्त तो दृष्टि है आंख में रोग लग गए जिसकी तिमिर रोग होता है आंख का रोगता चक्षु का रोग एक होते हुए अनेक दिखता उसको चंद्रभेद दिखाई पड़ता है एक चंद्रमा को अनेक देखता है तो कम अपेक्षा वो जो अनेक चंद्र देखने वाली अपेक्षा से वो जो अनेक देख रहा है तिव्र रोग जिसको लगा हुआ है अनेक चंद्रमा देख रहा है उसको एक चंद्रमा को उसकी अपेक्षा करके एक चंद्रदर्शी विशिष्ट है, जो एक चंद्रदर्शी को विशिष्ट बनाया जाता है बाकी यही देखने वाला है कौन एक चंद्रमा देखने वाला देख बाकी जो अनेक देखने वाला देखने देखने वाला नहीं है ऐसा कहा जाता है लोक में ये लौकिक दृष्टांत है जिस प्रकार चंद्रमा एक है जब तक तो रोग नहीं लगा एक ही दिखता था रोग लगने का अनेक दिखेगा रोग हटेगा तो एक ही दिखेगा चंद्रमा एक है किंतु अनेक दिखता है सक्षम रोग लगने पर तीव्र रोग लगने पर ऐसा होता है तो अनेक चंद्रमा दिखता है उसको मान चंद्रवेद दिखाई पड़ता है तो उसकी अपेक्षा करके जो अनेक चंद्रमा देखने वाला व्यक्ति उसकी अपेक्षा करके एक चंद्रदर्शी विशेष थे जो एक चंद्रमा देखने वाला होगा उसको विशेषण लगा दिया जाता है सपश्य वही देखता है बोला जाता है क्या सप्यति देखता तो अनेक चंद्रमा देखने वाले देख रहा था। उसको उसमें नहीं पश्य सपि इसके लिए एक चंद्र देखने वाले को सी वही देखता, देखता बोला जाता है लोक में सही वो पश्चिमी तथा यहां भी ऐसे समझ रहा हूं कि श्लोक में भी यही है यह पश्यति सपशति आया हुआ है समम सगे सूत्र सूते स्तर विनशतु चंद्र जो विनाशी भूत सभी भूतों में अविनाशी परमात्मा एक दर्शन करता हो सर्वत्र वही वस्तु में ज्ञानी है वही देखने वाला है बाकी अज्ञानी कहना ऐसे ही है सद्भक्ति कहा था। यहां भी इस श्लोक में भी जो कह रहे हैं या अपस्थिति से परिस्थिति बोल रहे हैं एकम अविभक्तम एक है विभक्त नहीं है एक ही है परमात्मा सारे भूतों में एक है कहा आत्मा अभिभक्तम यथोक्तम आत्मा आत्मा का क्या कहा तिष्टम परवेश और भिन्न शत्रु अभिनशम इत्यादि विश्लेषण होगा जैसे आत्मा के जो यथोक्त आत्मा को यह पश्च्य जो देखता है उपलब्ध करता है वो सय सत अनेकत्मक विपरीत दर्शी विशे जो भी विशेषते विपरीत दर्शी आत्मभेद मानने वाले हैं जो लोग प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है ऐसा मानते हैं जो लोग उनकी अपेक्षा करके इसमें विश्लेषण लगा दिया गया यह पश्च्य पश्चिटी हमारे जो यथोक्त आत्मा को जानता हो एकम अभिभोक्तम एक ही है विभक्त नहीं है आत्मा भूतों में विभक्त विभाग होने पर भी आत्मा भेद नहीं है आत्मा एक ही है शरीरों में भेद है आत्मा में भेद नहीं है ऐसा जो आत्मा को जो देखता है शास्त्र आचार्य के उपदेश के प्रसाद जो समझता है सारे सा, वही व्यक्ति विभक्ता अनेक आत्मा विपरीत दर्शी व्यो किसी वो विपरीत जो अनेक आत्मा देखने वाले लोग थे अज्ञान काल में ऐसा प्रत्येक आत्मभेद मानते थे उनसे विशेषण विशिष्ट हो जाता है या पश्चिमी सब इसलिए कहा गया वही देखता है बाकी ही देखते करे कहा है। है। इतने अन्य जो लोग हैं ना अनेक आत्मदर्शी जो होंगे आत्मभेद मानने वाले जितने भी हैं अज्ञानी पश्चंतों भी न पश्चन्ती देखते हुए नहीं देख रहे माने अनेक चंद्र देखने वाले जो होते हैं उनमें एक चंद्र देखे बिना अनेक चंद्र देखना संभव नहीं है क्योंकि उसी में कल्पना हो रही है आगे तो वह एक कर, एक चंद्रमा देखते हुए नहीं देख रहे क्या देख रहे हैं अनेक चंद्रमा देख रहे हैं रज्जू में सर्प की कल्पना कर जो करते हैं सर्पा रज्जू के देखे बिना सर्प कल्पना कर नहीं सकता किन्तु अज्ञान की ऐसी महिमा है रज्जू का आच्छादित कर दिया सर्प ही देख रहा है इसी प्रकार यहां भी आत्मा एक है क्योंकि एक आत्मा को जाने बिना अनेक आत्मा समझने संभव नहीं है जो अनेक आत्मदर्शी हैं आत्मदर्शी तो है ना कैसे अनेक आत्म, आत्म भेद देखने वाले को एक आत्मा के बिना अनेक कैसे हो पाएगा तो चलना तो वहीं से पड़ता है देखते हुए भी नहीं देखते हैं, अधिष्ठान को छोड़ देते हैं कल्पना में पहुंच जाते हैं अज्ञान की महिमा ऐसी है अधिष्ठान को छोड़ करके कल्पना में पड़ जाते हैं यदि रज्जू को समझता तो भयभीत नहीं होता सर्पमान के अधिष्ठान को छोड़ दिया उसके केवल सर्प बुद्धि में चल जिनता आगे उसकी इसी प्रकार यहां भी है एक आत्मा को समझे बिना अनेक आत्माओं में जाना संभव ही नहीं है वही कल्पना है चंद्रमा एक न हो तो अनेक कैसे बनेगा वहां एक चंद्रमा में अनेक की कल्पना करते हैं लोग तिव्र रोग के कारण इस प्रकार एक आत्मा में अनेक आत्मा कल्पना करनी है तो उसके लिए पहले एक आत्मा जाने तब ना पहुंचना वहां अधिशांत को जाने बिना उस आरोप में कैसे पहुंचेगा सर्व का ज्ञान काल में रज्जु का ज्ञान तो है यदि रज्जु का ज्ञान न सामान्य ज्ञान है विशेष रूप से ज्ञान नहीं है इतनी बात है यदि ज्ञान नहीं होता तो कैसे पहुंचता हुआ अधिष्ठान को जाने के आरोप में कैसे पहुंचेगा पहुंचा है तो अधिष्ठान की बातें से पहुंचा है वो तो यहां भी आत्मा के दर्शन करते हुए जा रहे हैं किंतु आत्मा को अनेक मानते हैं ये कहना है ये कह रहे हैं इतरे अन्य जो आत्मा को जानने वाला जो भाई मैंने समम सर्वेश भूतेशम पर आत्मानम या आत्मा को जानने वाले से इतर जो है अन्य है जो पश्चिम तो भी न पश्चंती आत्मा को दर्शन कर रहे हैं करते हुए न कर पा रहे नहीं कर पा रहे नहीं देखते हैं क्योंकि तो विपरीत दर्शित्वाद उनकी बुद्धि विपरीत देखने का स्वभावना हुआ है जो वस्तु तो जैसा है उसे विपरीत समझ उनकी आदत ऐसी बनी हुई है विपरीत समझना विपरीत दर्शित अनेक चंद्रदर्शी वो कहते हैं जैसे अनेक चंद्रदर्शी विपरीत दर्शन है उसका विपरीत ज्ञान है चंद्रमा एक है अनेक हाँ। जिस प्रकार होता है लौकिक दृष्टांत दिया हुआ है तो विपरीत दर्शन है उसका इसी प्रकार यहां भी एक आत्मा में अनेक देखना आत्मा आत्माभेद मानना ये विपरीत होने के कारण है दृष्टि विपरीत हो गया अज्ञान के कारण से कुछ को कुछ बोलना अज्ञान काल होता है रज्जु को सर्प बोलना अज्ञान काल में होता है ठीक है भाई कहते हैं परमत्वम ईश्वरत्व के बाई थी परमेश्वरम बोला है किसकी अपेक्षा पर और किसकी अपेक्षा ईश्वरत्व है उसमें किसका शासन करता है वो ये प्रश्न उठेगा समम सर्वेशभूत स्तम्भ परमेश्वर कहा हुआ है तो परम पर किससे पर और ईश्वर बने किसके शासक है किसकी अपेक्षा से ईश्वर बना हुआ और किससे पर है वो ये दो बातें आ जाती है उससे सिद्ध करते हैं देह इंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्तात्मा अपेक्ष परमेश्वर कहा पर है और ईश्वर इन्हीं के शासन करता है देहादी का शासन करता है देहादी से परे है वो देह से इंद्रिय से मन से बुद्धि से अव्यक्ता से आत्मा से भी परे है एक कारण है आत्मा मैंने जीवात्मा से भी परे है वो शुद्ध है वो जीवत्व से परे है आत्मा का एक आत्मा मैंने जीव या आत्मशब्द दीजिए भाष्यकार देहेंद्र मनोबुद्धि अव्यक्त आत्मनो अपेक्षा बोला हुआ है आत्मा शब्द जीव है जीव को लेकर के शब्द से बोल दिया है जीवत्व लेकर उपाधिकालीन आत्मा को यहां जीव को आत्मा शब्द से बोला इनसे परे है कहा है आत्मा में जीव यश भाष्य में लिखा था देहेंद्र मनोबुद्धि अव्यक्त आत्मा अपेक्षा है अंतिम में है अपेक्षा करके कहा तो यार आत्मा मारे जीव तम उसकी अपेक्षा करके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अज्ञान जीव इनसे परे है वो श्रेष्ठ है और इनका शासक भी है इसे परमेश्वर कहा गया तिष्टम परमेश्वरम जो का यही है कहा कि अन्योक्तिवन संबंध इस प्रकार लगाना इनसे परे ना तो पर बोलने से किससे परे जिज्ञासा होगी इनसे परे और ईश्वर किसका ईश्वर दे इनका ईश्वर इनका शासक हो इसलिए परमेश्वरम बना हुआ है कहा शंका होती है अब देखिये जब दही का पात्र घड़ा फोड़ देंगे तो दही भी नष्ट हो जाएगी तो अभिनय संतम कैसे लगे तिष्ट बोला हुआ है रहने वाला कहाँ रहने वाला भूतों में रहने वाला आश्रय क्या दिखाया भूत समम पश्चिमी सर्वत्र सर्वेश समम सर्वेश भूतेश्व तिष्ठम परमेश सब भूतों में रहने वाला परमात्मा को आह्वान बिना विशेषण नहीं होगा आश्रय नाश से आश्रिताश होता है दही का पात्र नाश हो गया तो दही रहेगा नहीं रह सकता जल का घड़ा नष्ट हो गया तो जल भी नहीं पाएगा आश्रय नाश से आश्रित का नाश होगा फिर अभिनय विशेषण परमेश्वर के लिए कैसा रखे सभी भूतों में थीत ऐसा बोला भूत आधार हो गया परमेश्वर आधे हो रखा है भूतों के ऊपर है बैठा है तो फिर अविनाशन तो कैसे घटेगा भूत तो विनाशी हो जाएगा आश्रय आश्रित का नाश होता है देखा है पूर्वालिका आश्रय ना आश्रित विनाश हम अशंक आश्रय का नाश सभी भूतों का शरीर भूत यहाँ आश्रय बने हुए हैं परमेश्वर पर्म, के और आश्रित है, भूतों में आश्रित है तिष्ट दिया रहने वाला कहा हुआ है तो उसका विनाश होगा ना आश्रय नाश आश्रित का नाश होता है लेकिन देखा हुआ है ये शंका करके तम से इत्यादि ता परमेश्वरम अभिनश्यंतम उसका विनाश नहीं होता ये कहा हुआ है भूता नाम परमेश्वर से अत्यंत विलक्षण प्रदर्शनात्म अभिनशंत से भूतों का परमेश्वर अत्यंत विलक्षणता है ये दिखाने के लिए कहा अभिनश्यंतम यदि विशेष की संबंध अभिनश्यंत विशेषण दे लगा देता हैं स्थितम है ना पहले समम सवेश भूतेम का रहने वाला रहने वाला बोलने से आश्रय इतना से आश्रयता देखा गया है तो रहने वाले का विनाश हो जाए नहीं अभिनश संतम विशेषण है उसका किसका परमेश्वर का रहने पर विनाश नहीं होता उसका क्यों जो सावय पदार्थ होगा वो आश्रय काश से आश्रय हो जाता है जैसे घट में आश्रय दिखता आकाश घट आकाश बन गया तो कौन ऊपर कौन नीते है आधार है घट? आधे आकाश क्यों घटनाश से आकाश नाश होता है क्या निर्भय में नहीं होता ऐसा काम वो सावय में वो दृष्टान कौन आश्रित आश्रित से आश्रित का नाश सावयव में है जैसे दधी दद, और घट का है वो सावय में दोनों तो घट के नाश होगा तो दही का नाश हो जाता है वो सावय पदार्थ होता है या निर्वय हुआ आत्मा घटाकाश के समान है जैसे घट के नाश होने पर आकाश का होता है यहाँ भी पूर्व भूतों के नाश होने पर उस आत्मा का नाश नहीं होता निर्वय है विलक्षणता है ये दिखाए टीका में कहते हैं नाश अनाशाद्यम वैलक्षण के उभत्र विशेषण द्वैश दोनों दोनों दो जगह विशेषण लगा दिया विषयों में भी है भूतों में भी है आत्मा में परमेश्वर में भी है दोनों दोनों में भूतों में क्या है सर्वेशु भूतेशु विनश्यसु परमेश्वर में क्या है तिष्टम परमेश्वर अभिनय दोनों विशेषण चला हुआ है भूतों में भी विशेषण है विनश्यत्सु विशेषण है और यहां विशेषण क्या है कि संतम विशेषण है उभयत्र दोनों स्थानों में यहां भूत है और परमेश्वर है दोनों का विशेषण लगा हुआ है एक में विश चत्सु कहा हुआ है एक में अभिनय बोला हुआ है उभयत्र विशेषण दो ऐसे दो विशेषण है दोनों में तात्पर्य महा तात्पर्य बताते हैं भूत आराम भूता नाम परमेश्वर से अत्यंत वैलक्षण प्रदर्शन एक विनाशी है एक अविनाशी है अत्यंत विलक्षणता है दोनों भूतों में और परमेश्वर में इसलिए विशेषण दोनों में कहा ठीक में कहते हैं आगे नासा अनाशा भी हम बैलक्षण पूर्वादी शंका कहते हैं नाश और नाश के द्वारा विलक्षण एक अविनाशी है एक विनाशी है भूत रहता है अविनाशी है वो और भूत विनाशी है नाश और अनाथ दो लेकर के बैलक्षण होने पर भी अत्यंत वैलक्षण कथम अत्यंत विलक्षण प्रदर्शनार्थ बोल दिया भाष्य में तो कैसे अत्यंत विलक्षणता कैसे थोड़े बहुत विलक्षणता हो अत्यंत विलक्षणता कैसे जैसे दिन और रात के अत्यंत विलक्षणता है एक साथ एक काल में रह नहीं सकते है। ऐसा है। कैसे हो सकता है अत्यंत विलक्षणता नाश और अनाश को लेकर विलक्षणता ठीक है एक विनाशी बोला एक अविनाशी बोला ठीक है विलक्षण अत्यंत विलक्षण कैसे प्रश्न आया सविशेष सत्व तो भिन्नत्व यो तुल्यत्व सविशेष दोनों ही हो गए एक अविनाशी का अविनाशित्व तो धर्म होगा एक विनाशित्व तो धर्म होगा सविशेष और सविशेष सत्व तो, और भिन्नत्व तो भी दोनों है, में है ये विशेष भिन्न वो विषय भिन्न है परमेश्वर भूतों से भिन्न है भूत परमेश्वर से भिन्न है भिन्नत्व भी है दोनों में दोनों भिन्न है और सविशेष भी दोनों ही है एक विनाशी क्रिया वाला एक अविनाशी क्रिया वाला तो आई नहीं समान वर्ग अत्यंत बैलक्षण कैसे होगा ये शंका है कथम करके भूत पूछा पूर्व कैसे अत्यंत बल क्षण कैसे तो उत्तर देते हैं कथम तो उन्हें सर्वे शाम भाव विकार हम इत्यादि करके जितने भी भाव विकास सड़भाव विकार होते है है, हैं ना भूत जितने जनिमत पदार्थ हैं सड़भाव विकार लगे हुए थे उनमें अंतिम भाव विकार होता है विनाश विनाश के आके कोई भाव विकार नहीं होता क्यों घर भी नहीं रहा कहा इस प्रकार समझाते हैं भूता सविश्यवादिभावे यदभाव अत्यंत वैलक्षणम वक्त जन्मनो भाव विकार आदिमत्वा भूतानाम सविशेष्वादिभावे भूता भूतों में सविशेष धर्म है भिन्न धर्म तो है सविशेष तत्व तो है भूतत्व सविशेषत्व होने पर भी परस जो परमात्मा है तिष्टतम परमेश्वर जी को बोला हुआ है अभिनशन बोला है जहां तदभाव सविशे अभाव सविशेत्व नहीं वहां क्या नहीं है निष्क्रिया है सविशे अभाव अत्यंत विलक्षण में थी वक्तों अत्यंत विलक्षणता है भूतों में एक सविशेष है एक निर्विशेष है भूत सविशेष है और परमात्मा निर्विशेष है जन्मरो भाव विकार है जन्म जो होता विकार में आदि होता है आत्मा का जन्म नहीं होता बाकी भूतों का जन्म हो रहा है स्थिति है भाव विकार में आदि होता है पहले मूल कारण होता है का? सर्वेशा इत्यादि कहता था सर्वेशम ही भाविकारा जो सड़भाविकार लगा हुआ होता है उसमें जन लक्षण भाव विकारो जो जन्मलक्ष जन्म स्वरूप जो भाव विकार है सड़भाविकार में वो मूल कारण यही है जन्म न हो तो आगे क्रिया होगी नहीं जाए थे अस्त्यादि लगना ही नहीं अस्तियादी क्रिया लगे पांच भाव विकार होंगे जन्मोत्तर भाविनो अन्य सर्वभाविकारा बिना शांत अन्य भाव विकार नहीं है सबके मूल कारण यही जन्म जन्म है यहां जन्म के उत्तर भावी जो अन्य भाव विकार है अस्थि पर्वते विपृवते अप्यते विनश्यति जो होता है क्या भाव विकार विनाश तक है कहा तक है ये सब विनाशात होना कहते भाव विकार हो भाव वा भाव विनाश के आगे भाव विकार होने से, पदार से भाव पदार्थ का अभाव हो गया क्या हो गया भाव का अभाव हो गया ठीका हो गया? तत्र हेतु महाका हेतु है जन्म जन्म स्वरूज भाव विकार है पहला है बोल दिया यहां जन्मोत्तर भाविका अन्य सर्वभाविकारों के द्वारा कहा नहीं जन्मांतरेण उत्तरे विकारा इस जन्म जन्म के बिना अंतरिण में बिना जन्म के बिना आगे वाले भाविकार होना संभव नहीं है जन्म नहीं होगा तो किसको अस्थि बोलेंगे हाई कहां बोलेंगे बालक पहले नहीं हो बालक है कहां बोलेंगे बालक वर्दते कहां बोलेंगे नहीं बोल सकते कोई भाव विकार नहीं होता तो जन्म ही शुरू में जन्मांतरे जन्मांतरे उत्तरे विकारा कहा है नहीं कहा है जन्म के बिना अंतरे बिना जन्म के बिना अन्य भाव विकार हो नहीं सकते जन्म पता तद उपलब्ध जन्म वाले के आगे भाव विकार होते हैं क्या होते हैं जो जन्म वाला होगा उसी के मान अस्थि बरदते पिपड़ते अपेक्षित तो तो उसी भी लगते हैं जन्म होने पर ही लगते हैं आगे भाव विकार जन्म के बिना नहीं हो सकता कहा विनाशांतर भाविना भी विकार से कस्य उत्पत्त उत्पत्ति न तस्त विकार मरण के बाद भी विनाश के आगे भी तो फिर उत्पत्ति वाला आ जाएगा कौन आ जाएगा जाय पर आ जाएगा तो अंतिम भाव विकार कहा हुआ फिर जन्म होगा ये प्रवादी की शंका है विनाशांतर भाविना भी पश्चात होने वाला कौन विकार से कश्य कोई एक विकार हो उत्पन्न कोई न कोई एक विकार उत्पन्न हो जाएगा नाश के बाद भी जैसे जन्म के बाद अस्थिक विकार लग गया उसके बाद वर्धते विकार लग गया वर्धते के आगे विपरीत विपरिणी विकार लग गया उसके बाद अपक्षीयते लग गया फिर विनश्य फिर आगे भी कोई भाव विकार होगा विनाश के आगे भी ये शंका जो न त अंत्य तो फिर वो जो विनाश वाला अंतिम विकार नहीं हो पाएगा क्यों आगे भी कोई विकार होने की संभावना है पूर्वाजी की शंका जीत आशंका विनाशात बोलते हैं भाष्य समय विनाशात परो न कश्चित अस्थि भाव विकार हो भावा भावा, भावा कहते हैं विनाश के आगे कोई भाव विकार नहीं लगते भाव ही नहीं है तो अभाव कैसे होगा उसका भाव का अभाव हो चुका है फिर विकार कहां से आएगा भाव में विकार लगता है ठीक ठीक है तस् अंत्यकार सिद्धि है जो विनाश है ना अंतिम विकार है अंतिम विकार है कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है तो अंतिम विकार बिनास जन्म है तो मृत्यु जरूर होना है कोई भी हो ते विनाश से जो विनाश है अंत्यकार सिद्धि फलित वहा अंतिम विकार वही है भाव विकार का अत ही तैयार अतो अंत्यभाविका भाव अनुवादेन अंत्य भाव विकार के अनुवाद किया है मन विनशत सु कहा हुआ है आत्मा में संतम बोला है अंतिम भाव विकार का यह अभाव दिखाया है तो अतः एक भाव विकार अभाव अनुवाद विकार का अभाव था अनुवाद किसमें आत्मा में परमेश्वर में अंतिम भाव विकार का अभाव है वह मन विनाश का अभाव है दिखाकर पूर्व भावना में सर्वे भाव विकार प्रसिद्ध प्रसिद्धा पहले होने वाले जितने भाव विकार थे सबका निषेध हो जाता है परमेश्वर में कोई भाव विकार नहीं सी कहा तेसा मन भाव विकाराम तेसा जन्मादिम जो जन्मादि भाव विकार है उनका कार्याणी कार्य है जन क्रियादि कार्य है तत्व है कार्याणी कदाचित सत्वाणी कभी कभी होते हैं जन्म हमेशा नहीं होता अस्थिक्रिया भी हमेशा नहीं लगती वर्धती क्रिया भी हमेशा नहीं है अपक्षीयते भी हमेशा नहीं है विपरणते भी नहीं है बिना भी नहीं है. कभी कभी होते क्रिया जो जन्मादि में लगने वाले हैं कहा हम जन्मादि नाम जन्मादि ना जो सद्भाविकार है ना कार्य उनका कार्य उनका कार्य जो क्रिया तत्त क्रिया जन्म क्रिया आदि कादाचित के सत्व आनी कभी कभी है हमेशा नहीं है हमेशा जन्म भी नहीं हमेशा अस्तित्व भी नहीं हमेशा मरण भी नहीं कभी कभी हैं तद अधिकरणी मान जन्मादि अधिकरण वाले होते क्रिया जो लगते हैं कार्य है। तद अधिकारणी तय सह कार्यों के सहित अंतिम में समाप्त तो हो जाते हैं विनाश होता भूतों का उसमें अविनाश है अविनाश है परमेश्वर से भूतें अत्यंत विलक्षण उत्तम तो परमेश्वर जो भूतों से अत्यंत विलक्षण है इसको जो कहा था उसका समापन करते हैं तस्माद इत्यादि है आदिवासी में कहा तस्मात सर्वभूत वैलक्षण्यम सारे भूतों से विलक्षण अत्यंतमेव एवं विलक्षण में कहा परमेश्वर सिद्ध हुआ क्यों विलक्षण सिद्ध हुआ निर्विशेष सिद्ध हुआ एकत्व सिद्ध हुआ भूत कैसे हुए कि परमेश्वर से विलक्षण और सविशेष और अनेकत्व इनमें ऐसे भूतों परमेश्वर में निर्विशेष और एकत्व सिद्ध हो गया टीका मैं कहा आगे निर्विशेष तत्व तत्वों का निर्भिशन है कोई भाव विकार नहीं इसलिए निर्विशेष हो गया है। जिसमें कोई ना कोई भाव विकार लगा होगा सर्वभाव में वो सविशेष होता है जायते आदि जो भाव विकार जिसमें लगा वो सविशेष होता है किंतु निर्विशेष माने क्या सर्वभाव विकार में रही तत्व का सभी भाव विकार से रही थे परमात्मा जन्म आदि सर्वभाव विकार नहीं है वहां आत्मा में एक कहा निर्विशेष शब्द से कहना है कुटस्तत्व एकत्व अधिक तत्व कहा ये कहते हैं तो एक तोस्थ है माना कितने जन्मादि हुए कितने गए आत्मा में कोई खरोच नहीं आता कूटवत् स्थिति कूटस्था लोहार जो कच्चे लोहे में अनेक लोहा पीड़ता गर्म लोहा पीड़ता औजार बना के बाहर देता रहता है कच्चा लोहा को कुछ नहीं होता जैसा को वैसे पड़ा रहता ठीक इस प्रकार आत्मा है कितने बार सृष्टि कितने बार स्थिति कितने बार लय शरीर आदि आए गए सर्वाधिकार होता है किसमें शरीर आत्मा को कुछ नहीं ऐसा है वो कुटस्थ है एका तुम, एक तुम आत्मा एक है हम विकार वाले जिद्धे अनेक है बहुत अनेक है अद्वितीयत्व भूत अनेक है और आत्मा एक है अद्वितीय है द्वितीय है ही नहीं ये सिद्ध होता है कहा यह पश्यती सब पश्च्य का हुआ है इसके वो ऐसा जो देखता हो सारे भूत विनाशी में जो अविनाशी परमात्मा को देखता हो ठीक है यह पश्यती कि इत्यादि व्याख्या यह पश्यती जब पश्यती भाग है उसकी व्याख्या करते हैं कहा यह ए एवं इत्यादि शब्द से भाष्यकार परमेश्वर इस प्रकार से विनश्युतम परमेश्वर यही है कहा हुआ विनाशी पदार्थ अविनाशी पदार्थ आत्मा है ऐसा परमेश्वरम पश्यति जो ऐसा देखता है जानता है सब पश्यती कहा कोई जानता है दूसरे नहीं जानते आत्मा को कहा आगे ठीक में उक्त विशेषण ईश्वरम पश्चन एव पश्यती उत्तम अक्षिपति ये दो जो विशेषण है विनस्तु और विनश्यंतम आदि जो विशेषण लगाए हुआ परमात्मा में उस परमात्मा को ईश्वरम पश्चियन एवं देखता हुआ ही देखता है कहा यह पश्च्य सब देखता हुआ देखता है अच्छा कहा इसके जो कहा सिद्धांत है उसको आक्षेप करता पूरी सभी तो देखते हैं वही वही व्यक्ति दिखता है आंख सभी सभी का आंख है सब देखते हैं एक संका न इत्यादि सर्वोपी लोग पश्यती सारा संसार देखता है किम विशेषण है नए पश्यती क्यों कहा वही जानता है उस आत्मा क्यों कहा सभी देखते हैं सभी जानते हैं तो ऐसे विशेष सिद्धांत बोलते हैं ईश्वर परामुख से जो ईश्वर से परामुख हो गया बहिर्मुखी वृत्ति में आ गया ईश्वर को नहीं जानता विषयों को जानता है ईश्वर परामुख से ईश्वर से परामुख हो गया विपरीत तरीके से चला है अनात्मनिष्ठस्य अनात्मा में बैठा हुआ त्यवाब में बैठा है जो व्यक्ति मैं मनुष्य होकर के बैठा हुआ है इस आत्मा से परामुख ईश्वर के परामुख है अनुकूल नहीं है ईश्वर परामुखस्या अनात्मनिष्ठस्या जो अनात्मा में बैठा हुआ है जो व्यक्ति तद तो दर्शित भी यदि आत्मदर्शन है उसको आत्मदर्शन अनात्मा में जा नहीं सकता आत्मा विकल्पित है वो तदर्शित्व आत्मदर्शित्व भी विपरीत दर्शित दर्शित्व फिर भी विपरीत दर्शी है वो आत्मा को अज्ञान से ढक देता है और जो वस्तु नहीं उसकी उसमें अहम कर लेता है अज्ञान से कल्पित वस्तु में तादात कर जाता है विपरीत दर्शित्वाश्वर तो ईश्वर है शैव सम्यक दर्शन ईश्वर के तरफ ही जो लगा हुआ है कश्य धीरह प्रत्येक आत्मान है उसी के अन्वेषण में लगा हुआ उसी को एकत्र तो दर्शन उसी को होता है इस तरह से परामुख को नहीं हुआ विषयदर्शी को नहीं हो सकता विवक्षित विवक्षा करके बोलने की इच्छा से विषय विशेषण भी विशेषण यह पश्च्य विश्लेषण इसलिए है सत्यम करके सिद्धांत निर्भर सत्यम पश्यती सभी लोग देखते हैं ठीक आपने कहा ठीक है किंतु किंतु विपरीतम पश्यती विपरीत देखता है जो वस्तु है उसको नहीं देखता जो नहीं है उसको देखता तो विशेष पश्चिम इसे विशेष लगा सही पश्चिति कहा ठीक है में उपतम दृष्टांत है ना विव्रति इसी को दृष्टांत देकर के व्याख्या करते हैं वही देखने वाले जैसे अनेक चंद्र देखने वाले देखने होते दे। तो कहे जो एक चंद्र को देखता हो वही देखने वाला होता है लौकिक दृष्टांत है ठीक थी। इस प्रकार यहां पर सब आत्मा में ठीक है ना यथाइतिहास सुधेगा यथा तिमरा दृष्टि तिमरा दृष्टि रश्य जिसको तिमिर दृष्टि वाला हो गया जिसके आंख में तिमिर रोग लग गया वो तो व्यक्ति क्या कैसा दिखाई अनेकम चंद्रम पश्चिटी करे, अनेक चंद्रवा देखता है वो चंद्रवा एक है किंतु अनेक देखता है रोग लग गया उसको इस पर अज्ञान रूपी रोग जिसको लग जाए लगा हुआ हो वो आत्मदर्शन नहीं होगा अनात्मदर्शन करता तो, तीमेर दिख्टी। दिख्टी है ये कहना है तिमिर दृष्टि तिमिरा दृष्टि देश है है दृष्टि जिसकी जिसकी दृष्टि में तिमी रोक लगाओ तिमी युक्त दृष्टि है वो ऐसा व्यक्ति अनेकम चंद्रपिथी कम अपेक्षा उस व्यक्ति के अपेक्षा जो अनेक चंद्रमा देखने वाली व्यक्ति है उसकी अपेक्षा कर एक चंद्रदर्शी विशिष्ट थे एक ही देखता है एक चंद्रमा देखने वाला ही देखता है वो नहीं देखता बोला जाता है लोग में अनेक चंद्रमादर्शी को देखने वाला नहीं मानते एक चंद्रमा को देखने वाला कहते वास्तविकता वही है सहयोग पश्चिदी ये विशेषण उसी के लगता है कौन एक चंद्रदर्शी को विशेषण होता है सहयोग देखने वाला तो वही है ये नहीं है अनेक चंद्रमा देखने वाला देखने वाला नहीं है ऐसा बोला जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी है समझो तथा उसी प्रकार एवं यहां भी यहां भी यह पश्चिदी सब पश्चिदी बोला हुआ यहां भी वास्तव में उस परमात्मा दर्शन करने वाला ही देखता है वास्तव में भूतों के दर्शन करने वाला जो होगा वो देखने वाला नहीं है ये कहना है शरीर दृष्टि में जो गया वो अंधा है।, है वो अज्ञानी है आत्मदर्शन में गया वो अज्ञानी कहना है तो तरह एकम अविभक्तम एक ही है सारे भूतों में एक ही विभक्त है भूत अविभक्त है आत्मा यथोक्तम तो आत्मानम जो पूर्वक आत्मा है समम सर्वेश भूतेश जो देखता आत्म आत्मदर्शन जो करता हो स so, विभक्त अनेक आत्म विपरीत दर्शी थे जो विभक्त अनेक आत्मदर्शी विपरीत दर्शी, दर्शी थे दर्शन वाले थे उनसे विशेष थे उसको विशेषण लगा दिया सपश्य करके वही देखता है कहा सही पश्चिति थी कहा टीका में कहते हैं या पश्च्य इत्यादि अर्थमुख यह पश्चिति सपश्चित है ना इसके जो कहा गया विषय उसका उपसार कर समापन कर दे इस का अन्य जो है ना जो एकत्र आत्मदर्शी नहीं आए भूतर्शी है जो इत अरे पश्चिम तो भी न पश्चिम देखते हुए नहीं देख रहे जैसे एक चंद्रमा अनेक चंद्रमा देखने वाला एक चंद्रमा को देखता हुआ गया किंतु नहीं देखता उसको अनेक तंद्रमा दिख रहा है इसी प्रकार समझना पश्चिम तो क्योंकि कल्पित पदार्थों में जाने के लिए अधिष्ठान के बिना जा नहीं सकता कोई भी को देखने के लिए रज्जु से ही जाना पड़ता है किंतु अज्ञान काल अज्ञान के काल ऐसा होता है रज्जु का ज्ञान बिल्कुल सामान्य ज्ञान होता है अधिस्थान रूप से ज्ञान है किंतु जानता नहीं है सर्प ही दिखता उसको और जो वास्तविक तो दर्शी होगा वो रज्जु दिखता उसको सर्प नहीं दिखेगा तो इतने फर्क पड़ता है जो रज्जु देखने वाला कई यथार्थर्शी कहा जाता है सर्प देखने वाला यथार्थर्शी नहीं कहा जाता ठीक इस प्रकार है यार ठीक कहा विपरीत दर्शित्वाद जिस आत्मा में अनेक आत्माभेद देखना विपरीत दर्शी है वो एक चंद, अनेक चंद्रदर्शी हो जैसे अनेक चंद्रमा देखने वाला विपरीत दर्शी है वो विपरीत देखने वाला ही दृष्टा है वो उसको दृष्टा नहीं बोला जाता एक चंद्र देखने वाला दृष्टा माना जाता है सभी भूतों में एक ही आत्मा दिखता हो वही वास्तव में दृष्टा देखने वाला वो ये कहा गया समय हो गया नहीं रखते ओम पूर्ण मदर्ण पूर्णाद पूर्ण दिवस पूर्णशा पूर्णमेविष्से